श्रीमद्भगवद्गी शंकर अध्यायद आयुधाहंम वज्रम धेनुनास्म कामधु व्रजनस्ास्कर्प सर्पाणमस्म वा सुखी आयुधनाहं वज्रम दधीतस्थीसंभव धेनू दुग्धीनामस् कामधुक् वसीकाम दुग्ध्री साम कामधुक् प्रजन प्रजनयिता अस्मि कामः काम सर्पाणाम सर्पभेदा अस्मिवासुकी सर्पराज है शास्त्र, शास्त्रों शस्त्रों में मैं दधीच ऋषि की अस्थियों से बना हुआ भद्र हूँ दूध देने वाली गवों में कामधेनु वशिष्ठ को सब कामना रूप दूध देने वाली अथवा सामान्य भाव से जो भी कामधेनु है वह मैं हूँ प्रजा को उत्पन्न करने वाला कामदेव मैं हूँ और सर्पों में अर्थात सर्पों के नाना भेदों में सर्पराजवासुखी मैं हूँ अनंत नागा वरुण यादसाहम पितृणाममरयमा चास्मी यम संयमतामहम अनस्मी नागाग नाग विशेषाण नागराज चमी वरुण यादसा अहम अब अबदेवता अहम पितृण अर्यमा पितृराज चम्मी यम संयमताम कुर्वताम अहम् नागों के नाना भेदों में मैं अनंत हूँ अर्थात नागराज शेष हूँ और जल संबंधी देवों में उनका राजा वरुण मैं हूँ मैं पितृों में अर्यमा नामक पितृराज हूँ और शासन करने वालों में यमराज हूँ नाम कालह च च दैत्या काल कलयता मृगेन्द्रोहम वैनतेज पक्षिण प्रलादोनाम चम्म दैत्यांश्या काल कलयता कलनम गणन कुरता मृगा मृगेन्द्र सिंहों व्याघ्रो वाँम वैनतेज चरुत्मातासुता पक्षिण पत तृणाम दैत्यों में अर्थात द्वितीय के वंशजों में मैं प्रहलाद नामक दैत्य हूँ और कलना गणना करने वालों में मैं काल हूँ पशुओं में पशुओं का राजा सिंह या व्याघ्र और पक्षियों में विनता पुत्र गरुड़ मैं हूँ पवन पवता राम शस्त्रता हम जसा मकरश्चास्म श्रोत सामस्में जाह्ढवी पवनो वायु अस्मि पावयतण अस्मी अहम् अहम शस्त्राण दशरथी दासरथी अहम् झषाण मत्स्यादीना मकरो नाम अहम् श्रोतसाम स्रोतसम अस्मि नम गंगा पवित्र गंगा वालों में वायु और शस्त्रियों में दशरथ पुत्र राम मैं हूँ मछली आदि जलचर प्राणियों में मकर नामक जलचरों के जाति विशेष मैं हूँ स्रोतों में नदियों में मैं जान्हवी गंगा हूँ सर्गामादिंत मध्यम सेवाहर्जुन आध्यात्म विद्याविद्या वाद प्रवततामहम सृष्टिना आदि अंत च मध्यम चे अहम उत्पत्ति स्थिति स्थितलया अहम अर्जुन भूताना एव आदि अंत चुकम उपक्रमें यह तो सर्व सर्गम्स विशेषा हे अर्जुन सृष्टियों का आदि अंत और मध्य अर्थात उत्पत्ति स्थिति और प्रलय मैं हूँ आरंभ में तो भगवान ने अपने को केवल चेतनाधिष्ठित प्राणियों का ही आदि मध्य और अंत बतलाया है परन्तु यहाँ समस्त जगन्मात्र का आदि मध्य और अंत बतलाते हैं यह विशेषता है अध्यात्म विद्या अस्मि। अर्थ निर्णय प्रधानमस्मी वाद अर्थनिर्णय अतः प्रवदता अहम् अस्मि। अस्मे प्रवक् वदन एवं भेदनाव वादज्रहण प्रवदता समस्त विद्याओं में जो कि मोक्ष देने वाली होने की कारण प्रधान है वह अध्यात्म विद्या मैं हूँ शंका समाधान करने के समय बोले जाने वाले वाक्यों में जो अर्थ निर्णय का हेतु होने से प्रधान है वह वाद नामक वाक्य मैं हूँ यहाँ प्रवदताम इस पद से वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वाद जल्प और वितंडा इन तीन प्रकार के वचनभेदों का ही ग्रहण है बोलने वालों का नहीं अक्षराणकारस्वंदवासीक अहमीवाक्ष कालो धाताहम विश्व मुख अक्षरा वर्ण अकारो समासिकस्य अस्वंद समूहस्य से किं एव अक्षयः अक्षीण कालः प्रसिद्धः क्षणाद्याख्य अथवा परमेश्वर कालस्य से अभी काल अस्मे धाता अहम कर्मफल से धाता सर्वजगत विश्व मुखः सर्वोमुख है अक्षरों में वर्णों में अकार अवर्णमय हूँ समास समूह में द्वंदनामक समासमयथा मैं, मैं ही अविनाशी काल जो क्षण घड़ी आदि नामों से प्रसिद्ध है वह समय अथवा काल का भी काल परमेश्वर हूँ और मैं ही विधाता सब जगत के कर्मफल का विधान करने वाला तथा सब ओर मुख वाला परमात्मा हूँ मृत्यो सर्वरस्हम उद्भव भविष्यता कीर्ति सेवाख्यनारेणाधती क्षमा मृत्यु द्विवधो धनादिहर प्राणहर चर्वर उच्यते अहम अथवा पर ईश्वर प्रलय सर्वहरनाथ सर्वहर च अहम धनादि का नाश करने वाला और प्राणों का नाश करने वाला ऐसे दो प्रकार का मृत्यु सर्वहर कहलाता है वह सरहर मृत्यु मैं हूँ अथवा परम ईश्वर प्रलय काल में सबका नाश करने वाला होने से सर्वहर है वह मैं हूँ उद्भव उत्कर्ष अभ्युदय तत्प्राप्ति हेतु च अहम केशाँव भविष्यता भावी कल्याण उत्कर्ष प्राप्तिग्या भविष्यत में जिनका कल्याण होने वाला है अर्थात जो उत्कर्षता प्राप्ति के योग्य हैं उनका उद्भव अर्थात उत्कर्ष उन्नति की प्राप्ति का कारण मैं हूँ की चारीण स्मृति मेधा धृति क्षमा एक उत्तम स्त्रीण अहम अस् यां आभाषमात्र लोकम आत्मन मनते स्त्रियों में जो श्री, वाणी स्मृति बुद्धि धृति और क्षमा ये उत्तम स्त्रियाँ हैं जिनके संबंध से भी लोग अपने को कितार्थ मानते हैं वे मैं हूँ बृहस्सा तथा साम गायत्री गायत्री छंदम मसाना मगशेषोह ऋतूना कुसुमाकर बृहस्सा तथा सामनाम सांना प्रधानमस्त्री छंद अहम गायत्रीदी छंदो विशिष्टानाम ऋचा गायत्री ऋग्थ मसाना मगशेषा अहम ऋतूना कुसुमाको वसंद तथा साम के प्रकरणों में जो बृहस्सा नामक प्रधान प्रकरण है वह मैं हूँ छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ अर्थात जो गायत्री आदि छंदोबद्ध ऋचाएँ हैं उनमें गायत्री नामक ऋचा मैं हूँ महीनों में मार्गशीर्ष नामक महीना और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ